गत दिवस अंतिम अंतिम में चर्चा चल रही थी किसी जनक राज के आगमन के बाद भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र श्री गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता यहां पर लोगों को आए हुए बहुत दिन हो गए लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं कोई उपाय आप करें कि सब यहां से पधारें श्री गुरुदेव ने कहा रघुनंदन किसी को कोई कष्ट नहीं है तुम प्राणों का प्राणन करते हो सारे जीवों की अंतरात्मा हो तुमको छोड़कर करके जिसको घर अच्छा लगे वो भागा है फिर भी आप पधारू हम कुछ करेंगे श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री जनक के पास जाते हैं और सब समाचार सुनाया और यह कहा कि तुम बिनु असमंजस समन को समर्थ यही काल आपके बिना इस द्विविध्य को समाप्त करने वाला कोई है नहीं श्री ने भी कुछ कहा दोनों विभूति मिलकर के सी भरत जी के पास आते हैं श्री जनक ने कहा कि भरत आप भगवान की आज्ञा के पालक हैं भगवान कष्ट उठा रहे हैं आप जो उचित समझें वो करें भरत जी बड़ी विनम्रता पूर्वक वाणी कही है उसके बाद सब लोग मिलकर के श्री राम जी के पास आते हैं और सब ने एक निर्णय करके भगवान राम से कहा कि हे रामचंद्र हे परमात्मन हम सब लोगों का निर्णय है कि तुम जो आज्ञा दो उसका हम लोग पालन करें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा इसी गुरुदेव के रहते हुए श्री जनकराज के रहते हुए मेरा कहना कोई सुशोभित नहीं होगा विद्यमान आपने मिथिलेशु मोर कहब सब भांति भदेशु मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि आपकी और मिथिलेश राज की जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे राउ राय होई रावर शपथ सही शिर सही सिर सोई श्री राम जी के शपथ को सुनकर श्री वशिष्ठ और श्री जनक समस्त सभासद संकुचित हो गए किसी से कुछ उत्तर नहीं निकल रहा है सब भरत जी के मुख को देख रहे हैं क्या उत्तर दें श्री भरत जी महाराज ने बहुत गंभीर संवाद कहा है यहां पर कि प्रभु हमने गलत किया जो हम आपके वचन को टाल करके पिता के वचन को टाल करके समाज को जुटा करके यहां पर आ गए लेकिन मेरी उस गलती को भी आपने सही माना हे स्वामी भरत जी ने हृदय पर वज्र बिठाकर भाव हृदय से हृदय को भाव बना करके सोचे कि कितना बड़ा बलिदान सी भरत करने जा रहे हैं श्री भरत ने कहा कि आज्ञा पालन करने के समान स्वामी की कोई सेवा नहीं हो सकती है हे रघुनंदन हे मेरे प्रेमास्पद हम लोग आपकी आज्ञा की, की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप जो कहेंगे वही हम करेंगे ऐसा कहकर श्री राम के चरणों में व्याकुल होकर गिर पड़े आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सु प्रसाद जड़ पाव देवा अस कई प्रेम विवस भय भारी जब जानते हैं कि इसका परिणाम श्री जी को छोड़कर जाना है राम जी भगवान श्री राम ने कहा लग भरत हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं भगवान राम ने बड़ा लंबा चौड़ा कहा है भरत जी की प्रशस्ति में केवल एक दोहा मैं कहूं जो शरीर संवाद का जान है कि हे भरत लाल मन से वचन से कर्म से तुम निर्मल हो और इतनी निर्मल हो इतनी निर्मल हो कि तुम्हारी उस निर्मलता का कोई जोड़ा नहीं है उसके समान तुम ही हो कोई दूसरा नहीं हो सकता कर्म बचन मानस विमल तुम समान तुम तात तुम्हारे बड़े बड़े गुण हैं लेकिन गुरुओं के समाज में और फिर समय भी ठीक नहीं है कहने का ऐसी परिस्थिति में छोटे भाई के गुणों को कहना संकोच में डाल रहा है कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बन दुगन कु के जी अगर तुम मेरी आज्ञा पालन करना चाहते हो भरत तो मेरी आज्ञा यह है कि पूज्य पिता की आज्ञा का पालन हम भी करें और तुम भी पूज पिता ने हमको जंगल में रहने के लिए कहा है हम चौदह वर्ष तक जंगल में रहेंगे और तुम अयोध्या जाकर के प्रजा का पालन करो मात पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर्म सो तुम करह कराओ मुंह पिता की आज्ञा का पालन तुम भी करो और हमसे भी पिता की आज्ञा का पालन कराओ इस प्रकार जब श्री राम ने अपना मंतव्य अभिव्यक्त कर दिया श्री भरत जी महाराज ने कहा प्रभु हमको आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया मैंने जीवन प्राप्त करने का फल प्राप्त कर लिया हे स्वामी आपके अभिषेक के लिए हम श्री से सामग्री लाए हैं उस सामग्री को हम कहा स्थापित कर दें एक आज्ञा आप ये दें अब दूसरी प्रार्थना मेरी यह और है कि जाने के पहले कुछ दिन तक अपनी सन्निधि प्राप्त करने की आज्ञा और दे दें आपके श्री चरण जहां जहां गए हैं वहां वहां जाकर उस पावन भूमि को प्रणाम करने की मेरी इच्छा है भगवान श्री राम ने कहा भरत इस चित्रकूट के विशेषज्ञ हैं महाराज अत्री इनकी आज्ञा का पालन करो ये जहां कहें वहां सामग्री की स्थापना करो और इनके कुशल संरक्षण में चित्रकूट की यात्रा करो उपामन जल भरतकूप में डाल दिया गया भरतकूप पुराना तीर्थ है लेकिन उस समय से उसका नाम भरत को पड़ गया और पांच दिन रह करके श्री भरत जी महाराज ने तीर्थ यात्रा की देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माछ आज बहुत सुंदर मुहूर्त है उत्तर यात्रा का सब स्नान करके संध्या करके सारे चित, सारे अयोध्या सारे जनकपुरवासी, समस्त चित्रकूटवासी, ये सब के सब एक जगह एकत्रित हैं आज सुंदर मुहूर्त है भगवान ये कहने में संकोच कर रहे हैं कि आप लोग पधारो क्या करें भोर नहा सब जुरा समाजू भरत भूमि सुर त्यूत राजू भल दिन आज जानी मन माही राम कृपाल कहत सब चाही भगवान कहने में संकोच कर रहे गुरु वशिष्ठ की ओर देखा सांकेतिक भाषा में कि बहुना नेत्रों की भाषा में भाव की अभिव्यक्ति की गुरुदेव आप ही प्रस्ताव रखें गुरुदेव ने नेत्रों की भाषा में उत्तर दिया रघुनंदन आज तक सूर्य का मैं पुरोधा था आज भी हूं आज तक मैं प्रस्ताव करता था आज्ञा देता था लेकिन आज एक ऐसा व्यक्तित्व तो पैदा हो गया है सूर्य में कि उसके सामने मेरा पुखड़ा खुल नहीं रहा है श्री जनक की ओर देखा श्री राम जी ने उसी भाषा में कहा सी जलक जी ने कहा कि महापुरुष भरत के सामने मेरी वाणी काम नहीं कर रही गुरु नृप भरत सभा अवलोकी कहीं से कोई जवाब न पाकर सकुच राम फिरी अवनी बिलोकी जमीन देखने लग गई जब कोई उत्तर नहीं सोचता तो लोग नीचे देखने लगते हैं जब किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिलता तो लोग नीचे देखने लगते हैं आज रघुनंदन राम को इस प्रकार संकुचित देख करके उनका मंगल में शील देख करके आज सारी सभा जिसमें चित्रकूट के जिसमें जनकपुर के जिसमें श्री अयोध्या के बड़े बड़े विशिष्ट विशिष्ट महनीय कीर्ति वाले विद्यमान हैं आज उन लोगों ने मिलकर के एक निर्णय किया बड़ी मंगलमयी छोपाई है श्री राम जी को समझने के लिए सी सराही सभा सब सोची कहू न राम सम स्वामी सकोची राम जी के समान संकोची स्वामी इस विश्व के इतिहास में कहीं था नहीं है नहीं आगे होने वाला नहीं कहू न राम सम स्वामी सकोची कोई नहीं बोलता श्री भरत जी उठ के खड़े हो गए प्रभु मेरे लिए आपने बड़ा कष्ट सहा है हे स्वामीन अब मेरी प्रार्थना है कि अब हमको अयोध्या जाने की आज्ञा दे देर का सर्वस्व समर्पण है आत्मनिवेदन का इससे बढ़िया उदाहरण आपको मिल नहीं सकता है श्री भरत जी उठकर के कहते हैं स्वामी अब हमको आज्ञा दे हम अयोध्या जाना चाहते सेवो अवध अवध भरी जाई चौदह वर्ष तक मैं अयोध्या की सेवा करूं ऐसी मुझे आज्ञा दी भगवान श्री राम गद गद अपने बलिदानी भाई को उठा करके हृदय से लगा लिए अब प्रभु की बात मैंने कह पाऊंगा इस समय समय भी नहीं भगवान ने राजनीति का उपदेश दिया है थोड़ा मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कह एक पालय तुलसी सहित विवेक उसके बाद भरत जी महाराज को अभी भी शांति नहीं जा रहे हैं आज्ञा मांग लिए हैं जाने के लिए मन को तैयार कर लिया है सब कुछ है लेकिन कुछ खोए खोए से है मन में शांति नहीं है मैं क्या करूं जाना ही पड़ेगा कोई आधार भी तो नहीं है बिनु आधार मन तो न शांति न संतोष है न शांति है क्या करें आया था श्री अयोध्या से इसलिए कि भगवान श्री सी सीताराम लक्ष्मण को लौटा के ले चलूंगा खाली हाथ जा रहा हूं आगे जा रहा हूं मैं क्या लेके जाऊ भगवान ने समझा आज मेरे दरबार से भरत असफल होके जा रहा है भरत जी को चिंता है कि आने वाला समाज आने वाला युग आने वाले भक्त ये कहेंगे कि राम के दरबार से भरत खाली लौटे। आज भरत के संतोष के लिए सज्जनों लोग कहेंगे काठ की पादुका थी कोई कहेगा रजत की पादुका थी लेकिन मुझसे कोई अगर पूछेगा तो मैं गुरुचरणों के आश्रम में बैठकर के कह रहा हूं ये काठ की पादुका नहीं थी ये मात्र पादुका नहीं है भगवान के अनंत अवतार उन अंत अवतारों की बात आज एक नवीन पादुका का अवतार श्री के लिए हो रहा है श्यारम आज एक नवीन आजु पादुका का अवतार हो रहा है श्यारम आज एक नवीन अवतार पादुका का हो रहा है एक अभिनव अवतार हो रहा है और केवल भरत जी के लिए हो रहा है जी, ये पादुका नहीं है ये साक्षात श्री सीताराम है ये साक्षात श्री सीता राम है, है। वैष्णव इन पादुका का महत्व आपसे बढ़कर के कोई नहीं समझ सकता कोई नहीं समझ सकता है, मेरा दावा है इन पादुकाओं का महत्व तो आप ही समझ सकते हो राम जी और पाने वाले ने समझा कि मैंने कुछ पाया भरत जी से पूछो कि आपने क्या पाया तो क्या भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस राम रहे ये गोस्वामी जी ने अपने भाव की अभिव्यक्ति की वहां से सब विदा हो रहे हैं बड़ी कर्म विदाई है में आश्रिष्ट कर दिया भरत को भी भरत सो राम प्रेम रस कही न परत सो सिया राम भरत जी को बहुत समझाया समझाने के बाद शत्रुघ्न को बुलाया और शत्रुघ्न से कहा महर्षि वाल्मीकि ने बहुत स्पष्ट किया है यहां भी है थोड़ा शत्रुघ्न जी को बुलाया एकदम मैं अनुवाद सुना रहा हूं शत्रुघ्न से कहा शत्रुघ्न हम तुम्हारे एक कर्तव्य का निर्धारण कर रहे हैं अयोध्या में जाके तुम्हें क्या करना है अयोध्या में जाकर के तुम्हें सब काम के साथ साथ मेरी आज्ञा से मां की सेवा करनी है और इसके लिए हम तुमको अपनी और सीता जी की शपथ दे रहे हैं तुमको श्री शत्रुंजय का महाराज आज्ञा का पालन होगा कि लेकिन आज्ञा को समझो किस की कि मैया कौशल्या की कहें गलत समझा दास है शत्रु कौशल्या के अनेक दासदासियां हैं सुमित्रा जी के अनेक दासदासियां हैं और सब सेवा करना चाहते हैं सेवा लेती हैं लेकिन एक ऐसी मेरी माँ है जिसके अनेक दासदासियां होंगी लेकिन वो किसी से सेवा लेनी चाहती नहीं और कोई उसकी सेवा करना चाहता नहीं महाराणी कहके ही जरा शब्द पर ध्यान देंगे महर्षि वाल्मीकि के हे शत्रु तुमको केवल मां की सेवा नहीं करनी है मातरम रक्षक कह के तुमको अपनी मां की रक्षा करनी है ये जो अयोध्यावासी ये मेरे महान स्नेही ये महान बलिदानी तपस्वी वेश में जटिल वेश में देखकर मुझको जा रहे और जब ये घर में जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे मेरा तपस्वी वेश इनको याद आएगा उस समय कोई पागल प्रेमी कहीं अनर्थ न कर बैठे कैचई के प्रति कुछ दुर्व्यवहार न कर बैठे इसलिए हे शत्रुघ्न मैं तुमसे विशेष कह रहा हूं मातरम है कहके मेरी माँ कहके की रक्षा करना सब लोग विदा हो गए सब लोग श्री अयोध्या जी पहुंच गए श्री राम जी महाराज लोगों के विदा होने के बाद वट वृक्ष की छाया में बैठकर श्री सीता और लक्ष्मण के साथ मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत कह करके दहाड़ मार करके रो रहे थकुरु श्री राम जी प्रभु लखन परिजन वियोग खाई भगवान का दर्शन ही करें अब आगे चलें श्री जी की ओर भरत जी महाराज से अयोध्या में पहुंच करके गुरुदेव के पास जाते हैं कि गुरुदेव अयोध्या में मेरा मन नहीं लगता है अयोध्या में कनक भवन जाऊं तो श्री सरजू जी जाऊं तो जहां भी जाऊं जहां भी जाता हूं वहां मेरे आराध्य की स्मृति सब स्थानों में लिपती हुई प्रतीत होती है मेरा मन विभवल हो जाता है हे गुरुदेव मुझे आज्ञा दें कि मैं अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में जाके निवास सी भरत अयोध्या में नहीं रह सके नगर में और सी रघुनंदन चित्रकूट में नहीं रह सके सी रघुनंदन ने कहा लक्ष्मण यहां की हर स्थिति में हर परिस्थिति में हर स्थानों में यहां तक कि मंदाकिनी में सब जगह मुझे भरत ही भरत दिखाई पड़ता है अब मैं चित्रकूट में नहीं रह पाऊंगा श्री ने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और श्री रघुनंद श्री भरत जी ने अयोध्या का परित्याग कर दिया नंद ग्राम में जाकर के महाराज श्री वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दी वशिष्ठ जी ने कहा भरत अब तुम आज्ञा मांगने के स्तर से बहुत ऊंचे उठ गए हे भरत तुम जो समझोगे बड़ी कीमती चौपाई है इसी भरत के महत्व के लिए तुम जो समझोगे तुम जो कहोगे तुम जो करोगे वही धर्म का तत्व हो जाएगा बड़ी कीमती चौपाई है सज्जनों समझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग हो इस चौपाई की व्याख्या कभी मैंने अपने की जीवन में एक एक सप्ताह में किया है समुझ कहब करब तुम जोई एक होता है धर्म एक होता है धर्माभास और एक होता है धर्मसार श्री राम जी ने धर्म का पालन किया पिताजी की आज्ञा से जंगल चले गए अगर पिताजी की आज्ञा मान करके उसी भरत जी राज्य करते तो धर्म न होता धर्माभास होता वो धर्माभास होता धर्म की तरह दिखाई पड़ता लेकिन होता धर्माभास भरत के द्वारा अधर्म नहीं हो सकता कभी अगर माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है श्री राम जी ने उसका पालन किया तो भरत जी ने नहीं किया तो भरत जी ने अधर्म किया सोचना मत कभी सोचना भी कल्पनातीत पाप है वो भरत जी के लिए धर्माभास हो जाता इस प्रकार धर्म है आभास है उपमा है छल है अधर्म है अनेक प्रकार के हैं लेकिन एक गोस्वामी जी ने नया निकाला है धर्मसार भरत जी ने धर्मसार का पालन किया है धर्मसार का पालन किया है अब इस धर्मसार की व्याख्या इसी संत से सुनना कभी मैं खाली एक इशारा दे दिया संके, धर्मसार जगह भरत जो बुला करके सिंह करके, सिंधासन बढ़िया करके पादुका, जी पादुका जी को विराजित किया और ये पादुका जी नहीं साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान हो गए साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान हो गए और भरत जी महाराज नित्य उनसे आज्ञा मांगते हा मांगी मांग आयस करत राजकाज बहुमाती गोस्वामी जी ने अपनी टिप्पणी दी अयोध्या कांड के अंत में भरत चरित्र को समाप्त करते करते कि राम लखन सी कानन बसही भी चौपाई बड़ी कीमती है यह भी बड़ी कीमती चौपाई है राम लखन सी कानन बसही भरत भवन बस तपतन कसही दो सी समुझ कहत सब लोगों सभी भरत सराहन इस प्रकार श्री भरत चरित्र को पूर्ण करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कथा को आरण्य कांड में ले चल रहे हैं अरण्य कांड में श्री शंकर जी की वंदना की श्री सी सीताराम लक्ष्मण की पथिगत वंदना की सीताराम सीता, सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामा रामम भजे आरंभ में दो मिनट संकीर्तन कर ले सीता राम सीता राम सीता राम सीता, राम सीता।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 श्री सीता चंद्र भगवान की, की जय आरंभ में श्रृंगार का प्रसंग है इसको मैंने पहले दिन सुना दिया है उसके बाद श्री रघुनंदन के शक्ति का परीक्षण एक ने करना चाहा, इंद्रपुत्र जयंत ने लेकिन स्मरण रखें उसकी दृष्टि खराब नहीं है उसकी बुद्धि खराब है दृष्टि खराब नहीं श्री राम जी के और श्री सी सीता जी के प्रति उसकी दृष्टि खराब नहीं उसका उसकी बुद्धि खराब है उसने इस प्रकार से श्री राम जी को श्रृंगार करते हुए देखा तो लगा सोचने कि ये क्या देवताओं का काम करेंगे मालूम पड़ता है इनमें शक्ति है नहीं क्या देख ही लेंगे शक्ति है कि नहीं बात तो वैसी हुई कि समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े तैराक खड़े थे पसीना पहुंच रहे थे तो एक चींटी आई उसने पूछा क्या कर रहे हो आप लोग कि समुद्र की था ले रहे हैं के मिल गई कहे अभी तो नहीं मिली ये कौन सी बड़ी भारी बात है। मैं अभी जाती हूं था लेके आती हूं ठीक वही बात है भी पिपीली का सागर था महामंद मत पावन चाहा भगवती श्री सीता के चरणों में चोंच मार करके वो चला रक्त खून बह चला भगवान श्री राम को ज्ञान हुआ भगवान ने एक सीख का बाढ़ लिया अपने आसन से एक सीख का यानी कुशा का बाण लिया और उसको प्रहार कर दिया सीक धनुष सायक संधाना इसको अन्वय से करिएगा कि सीक सायक धनुष संधाना सीक के बाण को धनुष पर चढ़ा दिया अब चला भगा लेकिन ब्रह्मास्त्र से प्रेरित था ब्रह्म मंत्र से प्रेरित था तो किसी ने कहा कि इंद्र का पुत्र है साठ हजार हाथियों का बल है इसके पास इसके मारने के लिए सीट का बाण ठाकुर ने फेंक दिया श्री राम जी ने सोचा कि अगर इसके मारने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र फेंकूं तो लोग कहेंगे कौए के मारने के लिए इतना बड़ा अस्त्र फेंक दिया फिर सीराम ने कहा जयंत तू ऊपर से देखने में कौआ है तो कौए के मारने के लिए सीक का वाण पर्याप्त है और तू कहे मेरे भीतर महान बल है तो उस बल को पराभूत करने के लिए यह भी सीक का बाण ब्रह्मास्त्र से संयुक्त है चारों तरफ दौड़ा यथा अचक्र भय ऋषि दुर्वासा अब चक्र में और श्रीराम के बाण में बड़ा साम में दिखाया है यहां पर चक्र में और श्रीराम जी के बाण में भगवान का श्री सुदर्शन चक्र और श्री रघुनंदन का ये बाण इन दोनों का महत्व बराबर है बस इतना ही कहूंगा ये चक्र और बाण दोनों एक काम कर रहे हैं ये अपने स्वामी के आज्ञा अनुसार उनके हृदय के अनुसार काम करते हैं और बाण जो होंगे किसी के मारा, फेंक दिया हो जगह लग जाएगा लेकिन ये नहीं चाहो चक्र हो चाहे बाण हो जब श्री दुर्भाषा जी या जयंत जी इंद्रलोक गए तो बाण खड़ा है बाण खड़ा है चक्र भी खड़े और जब इंद्र लोग से निकल के आगे चले तो बाढ़ फिर पीछे चक्र फिर पीछे जहां जहां गए बात करने का मौका दिया अवसर दिया श्री चक्र ने भी और सी बाण भी अंत में श्रीनारद जी महाराज ने उसको समझाया अरे मूर्ख कहीं जाने से काम नहीं चलेगा राख को सके राम कर द्रोही राम के द्रोही को कौन रच सकता है क्या आप लोग कभी कभी बड़ी ओछी सी बात कर जाते हैं कि ब्रह्मा ने नहीं रखा शंकर ने नहीं रखा क्यों कह सब समझते हैं कि आज राम जी के पत्नी के चरणों में चोच मारा तो कल हमारी पत्नी के चरणों में चोच मार देंगे और राम जी नारद जी महाराज कोई जोरूर है जाता इसलिए उन्होंने कह दिया लेकिन ये सब व्यर्थ ऐसे भावों की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए सच ये है कि श्री राम जी के द्रोही को कोई रख नहीं सका किसी में सामर्थ्य नहीं है रखने की नारद जी नारद जी भी एक रास्ता बता रहे हैं एक मार्ग बता रहे हैं हम वो भी नहीं रख रहे घास ने रामचरण सठ जाई श्रीराम जी के पास आया गिरना भी नहीं आया हो इसको इसको चरण में पड़ना भी नहीं आया भगवती भास्वती करुणामयी जलकनंदिनी मैथिली ने उल्टा गिरा था उसके सर को पकड़कर चरण योजया मास भगवान के चरणों में लगा दिया भगवान ने कहा सीते कि स्वामी बहुत हो चुका अब इसके ऊपर कृपा करो इसके ऊपर अनुग्रह करो कि तुम्हारा अपराधी है कि स्वामी बालक कहीं मां का अपराध करता है और बालक का अपराध क्या मां को दिखाई पड़ता है कि इसने चोंच मारा है कि मेरे प्रेमास्पद करुणामय बच्चा अगर दूध पीते पीते मातृस्तन को दांतों से कुचल डाले तो क्या मां कभी उस अपराध को अपराध मान करके उसको प्राण दंड देती है यदि नहीं तो इसने मेरी प्रति दूरदृष्टि नहीं की है इसकी दृष्टि मेरे पास सर, मेरे लिए सर्वथा युक्त है हे रघुनंदन, इसने तो आपके बल को परखना चाहा है आप इसको क्षमा करो स्वामी और बल को परखने परखने के बाद कहा क्या उसने जरा उससे सुन तो लो कितना बल है एक आना की दो आना की चार आना कितना बल पढ़ पाए हो तुम बोलो अरे बोलो शेर भर शेर तोला टन मन कितना पाया कितना बल है अरे परखना चाह न तोला चाह कितना बल है बोलो तो कहता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मत मंद जान नहीं पाई हे प्रभु मैं समझ नहीं पाया अब प्रभु पाई शरण तक आयो भगवान ने बाण का महत्व रखने के लिए उसके एक आंख को भंग करके और उसको छोड़ दिया आगे भगवान श्री रघुनंदन अब चित्रकूट छोड़ना चाहते हैं तो चित्रकूट के महान संत श्री अत्रि महाराज के पास जाते हैं उनसे प्रार्थना किया अत्रि महाराज ने बहुत बढ़िया स्तुति की है बड़ी सरल स्तुति और बहुत सुंदर स्तुति और बड़ी गेय स्तुति है गे भी है गे भी है ध्य भी बड़ी बढ़िया नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील और इसकी एक पंक्ति तो महाराज बड़ी सुंदर है बड़ी सुंदर ऐसे तो सारी पंक्तियां सुंदर है हम कभी गीता वाटिका जाते हैं अब तो मेरी सामर्थ्य रही नहीं रही जाने की कभी जब जाता था तो भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के प्रकोष्ठ में ये पंक्ति आज भी इस समय भी उनके यहां एक गाई जाती है इसी पंक्ति का संपूर्ण लगा करके रामचरितमानस का रोज पाठ होता है अगर कोई जानते हो तो मेरी बात को सही है कि नहीं है कोई हाथ उठा दो तो मेरी बात सही हो देखो ऊपर से भी कोई जानता होगा आप भी तो जानते होंगे देखा होगा प्रसिद में नमामित पदाब्व भक्ति दे ही में प्रसिद में नमामि थे बड़ी सुंदर चौपाई है बड़ी सुंदर प्रार्थना करने योग्य चौपाई है जप करने योग्य चौपाई है प्रसिद्ध में नमामित क्या नहीं है इसमें पदाब्ज भक्ति दे इसके बाद सी अनुसुईया जी के पास सी सीता जी जाती हैं अनुसुया जी ने सीता जी का बड़ा सम्मान किया है अत्यधिक सम्मान किया है दिव्य वसन भूषण पहराए जे नूतन अमल सुहाए। श्री जनक जी श्री अनुसुईया जी ने श्री जानकी जी को पुत्री की तरह प्यार किया है और श्री अत्रि महाराज ने भगवान को पुत्र की तरह प्यार किया है अब इस प्रसंग का इस दृष्टि से अनुसंधान करना चाहिए सिया और अत्रिजी महाराज जो वरदान मांगते हैं वो वरदान भी बड़ा विलक्षण है वो भी मरण करने योग्य है कि संतत मुह पर कृपा करे हु इसके बाद यहां से विदा होकर के भगवान श्री राम जब आगे बढ़ते हैं तो एक राक्षस मिलता है महाराज बड़ा विचित्र राक्षस है वो इसके मारने में बड़ी पंडिताई है वो राम जी उसका नाम ही है विराध विराध का मतलब जो किसी आराधना से रहित तो हो उसका नाम है विराध या विराधयति लोकान पीड़यती इति विराध, जो सारे संसार को पीड़ा दे उसका नाम विराध ये विराध इसने बड़ा अकांड तांडव किया लेकिन अंत में बताता है कि हम कैसे मरेंगे श्रीमत वाल्मीखी रामायण में लिखा है कि हमको रघुनंदन अस्त्र से नहीं मार सकते शस्त्र से नहीं मार सकते हमारी तो एक गति है वही कर दो एक गड्ढा खनो और गड्ढा खन के हमको डाल दो उसमें और फिर मिंटी डालो और फिर कचरो और फिर मिट्टी डालो और फिर कचरो और फिर मिट्टी डालो और फिर कचरो ऐसे हम मरेंगे ऐसे कहा मरेंगे बस हमारी यही गति है हमारे हमारे सद्रिश जो लोग हो हमारे समान धर्मा जो लोग हो उनकी यही गति है रघुनंदन कि उनको तो गड्ढा खनो उसमें डालो और मिट्टी डालो और कचरो इसी तरह से विराज समाप्त हुआ एक महात्मा बड़े विचित्र पहुंचने के साथ भगवान के ऊपर रोप गालिब कर दिया बहुत दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी <laughs> बहुत दिन से ऐसे कहा ना पहले पहुंचने के साथ चितवत पंथ रहे हैं दिन रात रात दिन रात दिन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था बड़े सुंदर संतें ये शरबंग महात्मा है महाराज इंद्र वरुण कुबेर आदि सब इनके पास आए हैं राम जी के जाने के पहले और सब कहते महाराज आप ब्रह्मलोक चले और सादर चले और सदैह चले लेकिन इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मलोक नहीं किसी लोक में नहीं जाऊंगा कह क्यों कि आवा नागन पूज बा पूजन जाए आवा नागन पूजे। नाग न पूजे नागपंचमी का दिन था सावन की पंचमी का तो एक नाग आए महाराज और थाल में लावा फूल चना जल दूध सब लेकर के नाग पूजने जा रहे थे और नाग महाराज आ गए मारो मारो मारो मारो मारो अब महाराज मई लाठी मई लाठी अब भुसुंडी भुसुंडी समझते नहीं समझते अब महाराज मारा उसको और वो मर गया के अब कहा जाओ के अब जा रहे हैं सांप की बिल पूछ रही बांबी मैंने सांप की बिल के नाग देवता आए थे उनको तो मरवा डाला अब बांबी पूजन चले हो श्री श्रुतीक्षण जी ने कहा हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे ब्रह्माद्य समस्त देवताओं के आराध्य सकल भुवन समाराध्य भगवान रघुनंदन रामचंद्र आ रहे हैं चित्रकूट से चल चुके हैं अब थोड़ी ही दूर रह गया है ये स्थान चित्रकूट से थोड़ी दूर है ये जहां पर श्री सर्वंग का आश्रम है थोड़ी दूर ज्यादा दूर नहीं है यानी सौ दो सौ मील नहीं है ऐसा स्थान है कि वहां पर अगर प्रातः काल जाओ किसी साधन से तो शाम को लौटाओ सरभंगा कहते हैं श्री तो राम जी सरभंगा चले श्री सरभंगजी महाराज कहते हैं हम नहीं जाएंगे जाओ आप लोग राम जी आए श्री राम जी की बड़ी प्रार्थना की अभ्यर्थना की अकित हो तो पंथ रहे दिन रात अब अब प्रभु आप तब तक खड़े रहो खड़े रहो कब तक खड़े रहो कि जब तक मैं शरीर का परित्याग करके आपके आपका तो न प्राप्त कर लो तब लगे, लगे पार्षद तो की उपलब्धि आप खड़े रहो क्या बढ़िया बात क्या ठाठ है महाराज अब भागवत में भी ऐसा प्रसंग है मेरे पास तो समय नहीं अब फिर यहां भागवत के श्रीनाथ जी सरीके विद्वान और यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं हम क्या कहेंगे इनके सामने टूटिया नहीं ना। इसी प्रकार का एक प्रसंग भागवत में भी है खड़े रहो तब तक खड़े रहो जब तक मैं शरीर में छोड़ दो खड़े रहो और बड़े ठाठ हैं महाराज कहने वाले भक्त के बड़े ठाठ हैं क्या सुनो तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता बनी रहे तुम्हारे नेत्र बढ़िया हमको देखते रहें, नेत्र में अरुणिमा हो चूंकि मैं वीर हूं एकदम मुस्कुराते रहे ना कई प्रतीक्षा से घबरा मत जाना खड़े रहो देखते रहो ऐसा है कि नहीं मन ऐसा एक प्रसंग है भागवत में हाँ मैं उसको क्या? नहीं तो ये कहते तब लगी रहो दीन हित तो लागी जब लगी मिलू तुम हित तो त्यागी